शव बातरा सूत्र भाष्य कृत वंदे भगवत पुनः ईश्वर गुरुराजे मूर्त विभागि तेहाय दक्षिणाूर्त नम ओम शांति शांति शांति कारिकावल्य कार ने मंगलाचरण किए मंगलाचरण करने से पूर्व पक्ष उसके ऊपर शंका दिखाया ये मंगल अभ्यर्थ है सिद्धांत कहता है कि मंगलाचरण करने से ग्रंथ ग्रंथ की समाप्ति होती है तो सिद्धांत का मत में जहाँ ग्रंथ समाप्ति होती है वहाँ मंगलाचरण होना चाहिए ऐसा सिद्धांतिका का मत इसलिए सिद्धांती अनुमान देगा कि आत्मा मंगलवान क्यों समाप्ति मत्वा इस प्रकार के सिद्धांती अनुमान देगा तो मंगलवान मंगल अर्थात मंगलाचरण आचरण अर्थात हो गया तभी तो मंगलवान अर्थात मंगल के लिए अनुकूल कृति ये ग्रंथकार की आत्मा में रहेगा तो आश्रयता सम्बंध ना समवाय संबंध ना किसी समय से रखेंगे साध्य हो गया मंगल साध्य अर्था व्यापक कारण तो उसको अभी सिद्धांती अनुमान देता है कि मंगलवान आत्मा होगा क्यों समाप्ति मतवा समाप्ति मत्व रहेगा समाप्ति मत्वम इसका क्या अर्थ हो होगा समाप्ति जैसे धनवत्वम इसका अर्थ हो जाएगा धन तो आत्मा में समाप्ति भी रहेगी तो समाप्ति समाप्ति शब्द का अर्थ होता है चरम वर्ण ध्वंस तो चरम वर्ण ध्वंस ये ध्वंस आकाश में रहेगा इसका प्रतियोगी कौन है चरम वर्ण हो जाएगा अभी चरम वर्ण के लिए उच्चारण के लिए अनुकूल कृतिमान ये कौन हो जाएगा ग्रंथकार तो अभी ग्रंथकार में कृतिमत्व रहेगा चरम वर्ण ये हो गया समाप्ति का प्रतियोगी समाप्ति हो गया चरम वर्ण ध्वंस अभी हम समाप्ति को स्व शब्द से लेंगे तो स्व प्रतियोगी कौन हो जाएगा चरम वर्ण चरम वर्ण क्या हो जाएगा स्व प्रतियोगी तो स्व प्रतियोगी अनुकूल कृतिमान कौन हो जाएगा ग्रंथकार ग्रंथकार क्या हो जाएगा स्व प्रतियोगी अनुकूल कृतिमान तभी ये ग्रंथकार का आत्मा में क्या आ जाएगा स्व प्रतियोगी अनुकूल कृत्रिमत्व ये संबंध से समाप्ति भी रह जाएगा ग्रंथकार का आत्मा में तब ग्रंथकार का आत्मा में मंगल रहा समाप्ति रहा कोई व्यविचार नहीं है ऐसा सिद्धांतिका मत हुआ पूर्व पक्ष ये अनुमान में जो व्याप्ति है हेतु और साध्य है इसमें व्यविचार दिखा रहे हैं सिद्धांति का यहाँ व्याप्ति कैसे होगी मंगल तो ये होना चाहिए मंगलत्म तो यात्रा यत्र समाप्ति तत्र तत्र मंगलम जहाँ समाप्ति होता है वहां मंगल होना चाहिए ऐसा सिद्धांत कहता है तो पूर्व पक्ष इसमें व्यतिरक व्यभिचार दिखाया तो व्यतिरक व्यभिचार दिखाया अर्थात मंगल मंगल अभाव ग्रंथ समाप्ति कहा दिखाया नास्तिक ग्रंथ में दिखाया तो मंगल नहीं है कितु तो ग्रंथ समाप्ति हो गई तभी तो अभी के व्यविचार किस किस का बीच में दिखाया मंगल और समाप्ति का बीच में सिद्धांती कह दिया कि नहीं नहीं मंगल हुआ होगा तो इसलिए अभी ये के व्यविचार निश्चय नहीं होकर के संदेह हुआ ठीक है तो वेतरे के व्यभिचार का संदेह हुआ और आगे भी दिखा दिया कादम्बरी में देखिए वहां मंगलाचरण किया है किंतु समाप्ति नहीं हुई इसके द्वारा क्या दिखाया पूर्व पक्ष अन्वय व्यविचार दिखाया तो के व्यविचार का संशय हुआ और अन्वय व्यविचार दिखा दिया होने से अभी कार्य कारण भाव निश्चय नहीं हो पाया किसका किसका बीच में मंगल और समाप्ति के बीच में कारण कौन है इसमें सिद्धांत कहता है मंगल कारणता किसमें रहना चाहिए मंगल में तो मंगल में कारणता निश्चय नहीं हो रहा है निश्चय नहीं हो रहा है अर्थात तो दिख नहीं रहा है जैसे बन्ही और धूम कारणता किस में रहेगी तो बन्ही में तो बन्ही में कारणता ये प्रत्यक्ष से निश्चय नहीं हो रहा है क्योंकि कभी देखा नहीं तो बन्ही में कारणता निश्चय नहीं है किन्तु बन्ही में कारणता का अनुमान करेगा तो बन्ही में किसका कारणता अनुमान करेगा धूमो का कारणता अनुमान करेगा इसी प्रकार की मंगल में किसका कारणता का अनुमान करेगा समाप्ति का तो मंगल में समाप्ति कारणत्वम, समाप्ति फलकत्वम, वहां पंक्ति दिया है समाप्ति फलकत्वम। तो मंगल में समाप्ति फलकत्व को अनुमान करेगा पक्ष किसको बनाएंगे किस में किसका अनुमान कर रहा है मंगल में कारण को अनुमान कर रहा है किस में अनुमान कर रहा है मंगल में किस चीज का अनुमान कर रहा है समाप्ति समाप्ति कारणत्व जहां हम कार्य कारण कहते हैं तो एक जो कारण होगा उसमें कारणत्व तो आ जाएगा कार्य का कारणत्व तो ऐसा हम कहेंगे तो जैसे यहाँ मंगल में समाप्ति कारणत्व तो कहते हैं कार्य कारण समानधिकरण होना पड़ेगा बन्नी में धूम कारण तो कहते हैं बन्नी धूम को समानाधिकरण होना चाहिए तो हम वहा व्याप्ति कह देते हैं यत्र यत्र धूमस तत्र यत्र बनी तो ये समानाधिकरण कहना अथवा एक में कारण तो को रखना यहाँ इस प्रकार की मंगल में हम समाप्ति कारणत्व को अनुमान करेंगे तो मंगल और समाप्ति ये दोनों का बीच में कार्य कारण भाव ये निश्चय है क्या हमको नहीं है फिर भी हम मंगल में समाप्ति कारणत्व को अनुमान कर रहे हैं पक्ष किसको बनाएंगे किसमें अनुमान कर रहे हैं मंगल में किसका अनुमान कर रहे हैं कारणत्व को तो हम पर्वत में बंधी का अनुमान करेंगे और पक्ष्य बनाएंगे गंगा जी को किसको बनाएंगे पर्वतों को पक्ष बनाएंगे इसी प्रकार की मंगल में समाप्ति कारणत्व का अनुमान करेंगे पक्ष किसको बनाएंगे मंगल को ही बनाएंगे और किसका अभी हम अनुमान वहां हैं साध्य किसको बना समाप्ति कारणत्व को तो मंगल रूपक पक्ष में समाप्ति कारणत्व रूपक साध्य को हम सिद्ध करना चाहते हैं अभी मंगल और समाप्ति ये दोनों का बीच में उनको व्याप्ति ज्ञान है क्या नहीं है व्यतिरक का व्यतिक व्यविचार का संशय है और अन्वय व्यविचार तो दिखा दिया तो पक्षियों और साध्य का बीच में हमको व्याप्ति ज्ञान नहीं है व्यतिरिक व्यविचार भी है और व्यतिव व्यविचार का संशय है और अनवय व्यविचार है जैसे पर्वत और बन्ही ये दोनों का बीच में हमको के व्यविचार का संशय हो सकता है नहीं हो सकता है तो यत्र बन्ही तत्र पर्वत ऐसा होगा क्या संशय हो जा सकता है अनुय व्यविचार भी हो सकता है किन्तु पर्वत में बन्ही का अनुमान कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं अलग हेतु दे करके अनुमान करेंगे यहां इसी प्रकार की मंगल रूपक पक्ष्य में समाप्त कारण रूपक साध्य को हम रख रहे हैं हेतु अलग है हेतु साध्य के बीच में व्याप्ति ज्ञान होना चाहिए किंतु साध्य और पक्ष के बीच में चाहिए तो यह मंगल हमारा पक्ष्य हो रहा है जो अनुमान आगे सिद्धांति दे रहा है इसमें मंगल को पक्ष बना रहे हैं और समाप्ति कारणों तो को साध्य बना रहे अर्थात मंगल और समाप्ति ये दोनों समान अधिकरण होना चाहिए अर्थात ये दोनों में व्याप्ति रहना चाहिए ये दोनों के बीच में व्याप्ति जो कि अभी तक हमको निश्चय नहीं है इसको एक अनुमान के द्वारा ये व्याप्ति का सिद्ध करवा रहा है सिद्धांत व्याप्ति का सिद्ध कर रहा है अर्थात जिसको आप कारण कह रहे थे व्यापक कह रहे थे अभी उसको पक्ष बना रहा है और जिसको अभी व्यापक कह रहे थे हेतु कह रहे थे समाप्ति को उसको हम साध्य बना रहे हैं अर्थात पहले जो हमारा साध्य और हेतु था उसको अभी पक्ष और साध्य कर रहे है अलग हेतु ला रहे हैं ये जो नूतन हेतु लाएंगे इसके साथ जो समाप्ति समाप्ति तो अभी हम साध्य बना रहे हैं इसके साथ व्याप्ति का हमको कोई दोष अभी तक नहीं मिले व्याप्ति का दोष हमको कहाँ है जिसको हम पक्ष बनाएं और जिसको साध्य बनाएं तो वहाँ कोई दोष रहे हमको कोई कठिनता नहीं है तो ये अभी यहाँ स्थिति है अर्थात जहाँ हमको दोष है उसका बीच में हम अर्थात तो हम निश्चय नहीं है उसको हम हेतु साध्य नहीं बना रहे हैं तो जहाँ हम जिसको अभी हेतु करके ला रहे हैं वो साध्य के साथ उसका कोई दोष नहीं है ये आगे अभी सिद्ध करेगा अच्छा तो अभी अगर हमको कारणता का निश्चय नहीं है अर्थात तो कारणता का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है मंगलों में कारणता का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है किंतु मंगलों में हम कारणता का अनुमान कर सकते हैं प्रत्यक्ष अगर नहीं हो रहा है कारणता का हमको संशय हो सकता है अभी दे मंगलों को पक्ष्य बनाए उसमें कारणता का अनुमान करेंगे कारणता का संशय होने से हम अनुमान कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे कर पाएंगे इसलिए वहां कहते हैं कारणता का संशय होना ये तो अनुमान के लिए अनुकूल है ये तो चाहिए हमको कोई उसमें हानि नहीं है कारणता निश्चय नहीं है क्यों कहते हैं कारणता में सब दोष दिखा दिए विचार दिखा दिए तो अभी सिद्धांति आगे कारणता सिद्ध करने के लिए अनुमान कह रहे है क्या अनुमान का है मंगलम नाप्ति फलकम पहले मंगलम सफलम आगे हेतु क्या है समाप्ति अन्य अफलकत्व सती सफलत्व यह सिद्धांति अभी अनुमान देता है इसमें पक्ष किसको बनाया मंगल को और साध्य किसको बनाया समाप्ति फलकत्व अर्थात समाप्ति कारणत्व यह सिद्ध करेगा हेतु किसको दिया समाप्ति अन्य अफलकत्व ना अप अप हाँ अफलकत्व दिया अफलकत्व सती ये दिया तभी तो अभी यहाँ हेतु और साध्य ये दोनों का बीच में हमको व्याप्ति होनी चाहिए तो कहते हैं जैसे कहेंगे कि ये चित्रायाग पशु फलक पशु अन्य अफलत्व सफल इस प्रकार कहेंगे जो चित्र चित्रयाजय तो पशु का अमोह कहा जाता है तो याग का फल केवल पशु ही होगा तो होने से अभी कहते हैं पशु से अन्य फल चित्रायाग में है नहीं है और ये का सफल है तो पशु अन्य अफलकत्व सति पशु फलकत्व अथवा सफलत्वम ये रहा और ये पशु फलकत्व इसमें रहा ये आग में रहने से इस प्रकार के अर्थात को उपलब्ध है तो होने से सिद्धांति ये अभी अनुमान दे रहा है ये अनुमान में विशेष्य कौन हुआ मतलब हेतु में विशेष्य कौन हुआ सफलत्वम अभी मंगल में पहले सफलत्व को रखना पड़ेगा इसके लिए सिद्धांती और एक अनुमान दिया क्या अनुमान दिया देखिए पाठ कल कहीं रुक गया भूल करके आगे आप लोग जितना पढ़ाएगा उसको तो देखना चाहिए ना ना फिर यहाँ से सब फिर दोबारा होगा तो क्या अनुमान दिया मंगलम सफलम क्यों हेतु दिया अभिगित तो विषयत्वा अभिगित तो शिष्टाचार विषयत्व विषयत्वाद खाली विषयत्व को हेतु बनाएंगे यत्र विषयत्म तत्र सफलत्वम क्या हो जाएगा सुख में अति व्य हो जाएगा सुख ज्ञान का विषय बनता है किंतु उसमें सफलत्व नहीं है तो इसलिए क्या विशेषण दिए आचार आचार और शब्द का अर्थ आचरण आचरण क्रिया किंतु क्रिया का तो कोई विषय नहीं होता है इसलिए आचार शब्द का अर्थ करेंगे कृति अभी हेतु कितना हो गया आचार्य नहीं रहा उसका अर्थ क्या हो गया कृति तो कृति विषयत्व जहां जहाँ कृति विषयत्व रहेगा वहाँ सफलतव को रहना पड़ेगा कृति विषय तुम स्वर्ग में है वहां सफलता है नहीं है इसलिए कृति विषय तुम का अर्थ करेंगे कृति विधेयत्व कृति विधेयत्व स्वर्ग में रहेगा नहीं रहेगा तो कृति विधेयत्व रूप ये नहीं रहा है तो भी नहीं रहा और साध्य सफलत्व भी नहीं रहा क्या दोष हो गया कृति विधेयत्व रूपों का ये हेतु नहीं कृति विषयत्व रूप का हेतु नहीं रहा और सफलत्व रूपों को साध्य भी नहीं रहा क्या दोष हुआ हेतु भी नहीं रहा साध्य भी नहीं रहा क्या दोष होगा कोई दोष नहीं है अच्छा तो इसलिए कृति विषयत्व तो, विषयोत्म का शब्द अर्थ लिया गया विषयोत्तम का क्या अर्थ गया विधेयत्व अच्छा आगे कृति विषयत्व इतना कहने पर भी वेद पर हम लोग देख लेते शिष्ट देखे नहीं थे ऐसा नहीं बात हाँ ये जो यहाँ दिया परिशेष अनुमान ये उसका देखिए टीका में दिया है परिशेष अनुमान न मूल में दिया परिशेष अनुमान न मंगल समाप्ति फलकता व्यवस्था पिशियन तिशेष अनुमान के लिए टीका में इस पुस्तक में अंतिम पंक्ति दिया है तद इतर विशेष अभावत्वे सति सामान्यवत्व रूप हेतु परिशेष अनुमान वहां परिशेष के लिए केवल बेहतरी के अनुमान कहा तो ये थोड़ा तद इतर विशेष अभावत्वे सति तद इतर तो यहाँ हमारा समाप्ति हो जाता है साध्य समाप्ति कारण तो तो समाप्ति इतर तो समाप्ति इतर जो विशेष है विशेष अर्थात जो फल है वो नहीं रहे समाप्ति इतर विशेष अभावत्व तो यहाँ सिद्धांति हेतु किसको लगाया समाप्ति अन्य अफलत्व सती अर्थात समाप्ति से इतर विशेष नहीं रहे अभावत्व किंतु किन्तु सामान्यवत्वम अर्थात फल होना चाहिए तो सामान्यवत्व इसलिए कह दिया सफलत्व ये परिशेष अनुमान इस प्रकार के होता है जैसे पशु अन्य अफलकत्व सति सफलत्व इस प्रकार के कह देंगे ये सब परिशेष अनुमान इसको कहा जाता है सामान्य कोई ना कोई फल तो होगा सामान्य फल कुछ भी फल हो किंतु विशेष में कह दिया कि इससे अन्य विशेष नहीं होगा सामान्य तो है सामान्य है एक को छोड़कर के सारे विशेष का निषेध कर दिया तो कोई विशेष रहेगा एक ही रहेगा इसको कहते हैं परिशेषा। सामान्य को लिया और उसे सारे एक को छोड़कर के सारे विशेष का निराकरण कर दिया एक ही विशेष रह जाएगा जो रह जाएगा उसी को कहेंगे परिशेषा परिशेष अच्छा अभी हेतु हो गया कि कृति विषयत्व जहां कृति विषयत्व रहेगा वहां सफलत्म ये जो बौद्ध लोग होते हैं उनको परिक्रमा करने के लिए वो क्या कहेंगे कहेंगे चैत्य का परिक्रमा करना है चैत्य बंदन करना है तो कहते हैं विधेयत कृति विषय तुम चैत्य बंदनाद अपनी अस्ति। तो विधेय बोलो चैत्र बंधन विधेय कहते हैं और उनको फल होगा उसे सुख स्वर्ग प्राप्त होगा तो होने से चैत्र बंदन कृति विधेयत्व चैत्य चैत्य चैत्य बंधनम तो चैत्य बंधनम कृति विषयत्वम ये कृति विषयत्व जो चैत्य बंधनों में रहेगा ये कृतिका विधेय है ना कृति का उद्देश्य यहाँ कहेंगे विधेय करेगा वो तो कृति विधेयत्व चैत्य बंधनों में रहा किंतु ये वेद को मानने वाले वो कहेंगे उसमें कुछ फल है कहेंगे वृथा कार्य करता है अभी कृति विधेयत्व तो जहाँ रहेगा वहाँ सफलत्व तो को रहना चाहिए किंतु व्यभिचार हो गया व्यभिचार स्थल किसको दिखाया चैत्य बंधन उसीलिए कहते शिष्टाचार विषय तो माना चाहिए तो अभी ये जो बौद्ध लोग होते हैं वो शिष्ट नहीं होते हैं क्यों नहीं होते हैं कहते हैं शिष्टत्व चल साधनांक से भ्रांति रहितत्व फल साधना अर्थात ये फल के लिए ये साधन है साधनांश अर्थात विशेष फल साधन विशेष में ये फलों के लिए ये साधना इस प्रकार की जिसको भ्रांति नहीं है तो क्यों इस प्रकार कहते हैं कहते हैं कि न तो वेद प्रामाण्य अभिगंतित्व जो वेद को प्रमाण मानता है उसी को शिष्ट कह देंगे तो ये नहीं है क्यों जो वेद को प्रमाण मानता है उसको अगर शिष्ट कहेंगे वेद में कहा गया कि अग्निहोत्रम जुहती आगे यवागुम पचती वेद प्रमाण है जैसे कहा ऐसे करेगा पहले अग्निहोत्र हवन कर देगा फिर आगे यवाग उपाक करेगा तो ये वेद का प्रामाण्य को मानता है नहीं मानता है मानता है जैसे कहा ऐसे कर दिया तो ऐसे अगर करेगा प्रथमे अग्निहोत्र करके आगे यवाग उपाक करेगा ये यवाग उपाक का कोई फल होगा नहीं। तो अगर आप कहेंगे कि वेद प्रामाण्य अभिगंत्रित्व शिष्टत्व उसका आचार्य क्या हुआ प्रथम अग्निहोत्र कर दिया बाद में यवागुपाक को किया तो भी शिष्ट का आचार का विषयत्व तो रहा यवागुपाक में रहा अर्थात तो, तो रहा करता है उसको किंतु कोई फल होगा नहीं हुआ इसलिए कह देंगे वेद प्रामाण्य अभिग्रंथित्व ये शिष्टत्व नहीं होगा वेद को तो प्रमाण मानता है किंतु फलो साधना में उसको भ्रांति है क्या फल है क्या साधन है इसको ज्ञान नहीं है इसलिए शिष्टत्म का अर्थ हो गया फल साधना भ्रांति रहित अर्थात शिष्टत्व से, अर्था तो से इथम निष्ट तुम का फिर क्या लक्षण लेंगे भ्रांति भ्रांतिरित्व क्या नहीं लेंगे वेद प्रामाण्य अभिगंतम ये नहीं लेंगे उससे क्या होगा व्युत्मेण कृत्य दर्शा दौ निष्फल्वे न व्य विचार दर्शादि में जो क्रम में करना चाहिए उस क्रम में अगर नहीं करेगा तो फिर फल होगा नहीं होगा कहेंगे वो तो दर्श याग ये कहा गया श्रुति में और वो करता भी है किन्तु व्युत्क्रमेण व्यक्रमण था विपरीत क्रमेण करता है तो विपरीत क्रमेण करेगा तो वेद को प्रमाण मानता है नहीं मानता है मानता है किन्तु फल तो नहीं होगा तो इसलिए कहते हैं कि फल से भ्रांति रही तत्व दर्शा दौ निष्फल न बेभिचार वित्रमेण करेगा तो अगर वो वित्रमेण दर्शादीग करेगा तो उसमें सफलत्व रहेगा नहीं रहेगा साध्य नहीं रहा तो अगर शिष्टाचार विषयत्व रह जाएगा तो क्या दोष हो जाएगा सफलत्व तो नहीं रहेगा क्योंकि दर्शाद में व्यतिक्रम करके करेगा सफलत्व तो रहेगा नहीं रहेगा किन्तु शिष्टाचार विषयत्व तो अगर रह जाएगा तो व्यविचार होगा हो कौन सा व्यविचार होगा व्यक्ति विचार साध्य नहीं रहा है तो रह जाएगा व्यक्ति विचार होगा इसलिए शिष्ट शब्द का क्या अर्थ करेंगे भ्रांति रहित ये शिष्ट का अर्थ करेंगे ठीक है अभी हमारा हेतु कितना हो जाएगा शिष्टाचार और विषयोत्वम और साध्य हो गया सफलत्वम ये जो सेन याग है वो शिष्टाचार और विषयत्वम विधेयत्वम सेन याग जो करता है वो फल साधना से भ्रांति रहित तो है नहीं है भ्रांति रहित तो है जानता है तो श्यन अभिचरण यजेत बैरी मरण काम ऐसे वो वाक्य है श्यन अभिचरण अर्थात अभिचार अर्थात हिंसात्मक कर्म करते हुए याग करें कौन कहें बैरी मरण काम जो बैरी मरण चाहता है शत्रु का मरण चाहता है तो फल साधना से भ्रांति रहित हो जानता है ये करने से ये फल होगा तभी श्यन याग में शिष्टाचार विषय तो अरे श्यन याग का कोई फल है नहीं है है तो कहेंगे अभी शिष्टाचार विषयत्व भी रहा और सफलत्व तो रहा तो अभी पंक्ति कहते हैं कि शिष्टाचार विषयत्व सियन याग दो अपी अस्थि होने से ये दोष हो रहा है इसलिए अभिगता बोल करके एक हेतु में विशेषण दे रहे हैं ये क्या दोष हो गया आपका हेतु रहा साध्य रहा कोई दोष नहीं होना चाहिए तो ये क्या दोष हुआ देखिए टीका में ननु ननु इति अभिगित प्रतिक्रिया नशेषण हेतु में देना चाहिए पूर्व पक्ष कह रहा है ननु तृतीय पंक्ति में है टीका में राम। रामरुद्री में हा अच्छा अच्छा ठीक है रामरुद्री ननु श्यनयाग्पी शत्रु इष्ट साधनवाद साधन सफल अक्षत श्यनयाग में शत्रुबध रूपक इष्ट साधन तो ये फल है तो सफल अत तत्र हेतु सत्वी तो अभी वहाँ सफल साध्य रहा और हेतु अगर रह गया हेतु क्या अभी हम हमको हो गया हेतु शिष्टाचार विषयत्व ये रहने पर भी तो व्यभिचार नहीं है इति न्यभिचार्यभिचार नहीं हो रहा है तो हेतु तो अविगित विशेषण व्यर्थम क्यों आगे आप विशेषण दे रहे हैं इति आशंका निराकर तुम अविगित पद अभाव में जो व्यभिचार होगा उसको पहले दिखाते हैं अभिघित पद नहीं होगा तो व्यभिचार हो जाएगा व्यभिचार हो जाएगा अर्थात तो तो हेतु रह जाएगा साध्य नहीं रहेगा तो विचार होगा पहले ये वे को दिखाते है आगे टीका में देखे दिन रामरुद्री में मंगलाचरणे प्रवृत्ति निर्वाहा मंगलाचरण में प्रवृत्त हो इसलिए बलवद अनिष्ट अननुबंधी इष्ट साधनत्वम ये सफलत्वम का अर्थ कहना पड़ेगा इष्ट साधनत्व तो इतने मात्र को सफलतम तो नहीं कहा कहा जाएगा जैसे कहते कि क्षुधा से पीड़ित तो है और सामने में अन्न है यह अन्न अभी इष्ट साधन है अन्न में अभी इष्ट साधन तो ज्ञान उसको हुआ तो इष्ट साधन तो ज्ञान होने से वो प्रवृत्त हो जाएगा तो इष्ट साधनत्व तो ज्ञान अगर प्रवृत्ति प्रयोजक मानेंगे तो प्रवृत्त होने का समय में कोई कह दिया कि यह उत्कट विषम मिश्रित है इस प्रकार की जब वो सुना तब उसमें इष्ट साधन ज्ञान अर्थात तो क्षुधा निवृत्ति ये ज्ञान रहेगा नहीं रहेगा रहेगा तो अभी यह प्रवृत्त फिर हो जाएगा प्रवृत्त किंतु नहीं होगा क्यों नहीं होता है कहते हैं कि बलवद अनिष्ट अनुबंधी अनुबंधी अर्थात पश्चात बंधी अर्थात इसको भोजन करने के बाद बलवद अनिष्ट हो जाएगा इसको कहते हैं बलवद अनिष्ट अनुबंधी जहां इष्ट साधनत्व तो ज्ञान है किंतु बलव अनिष्ट का अनुबंधन भी है वो प्रवृत्ति का प्रयोजक बनेगा नहीं बनेगा इसलिए प्रवृति प्रयोजक होने के लिए बलवद अनिष्ट अननुबंधी होना चाहिए और इष्ट साधनत्व तो ज्ञान भी होना चाहिए ये होने से प्रवृत्ति का प्रयोजक बनेगा तो यही हो गया कि सफलत्व अर्थात तो फल दिखेगा तभी तो प्रवृत्त होगा तो, हो तो सफलत्व का यह अर्थ करेंगे तो सफलत्व का अर्थ हो गया बलवद अनिष्ट अननुबंधी इष्ट साधनत्वम यह सफलत्व का अर्थ हुआ सफलत्व का क्या अर्थ हुआ साधनत्वम यह हो गया सफलत्व अभी देखिए जो सेन याग है अभी पूर्व पक्ष ने कह दिया कि शिष्टाचार विषय तो रहा तो रह गया तो रहने से कोई भी विचार नहीं है आप हेतु में विशेषण क्यों दे रहे हैं तो सिद्धांत कह रहा है कि सफलत्व तो का क्या अर्थ है इष्ट साधनत्वम ये सेन में इष्ट साधनत्व है किंतु जो सेन याग करेगा न रकम ये भी आगे है तो शत्रु तो मरेगा किंतु ये नरक भी जाएगा तो अभी वहां इष्ट साधनत्व तो होने पर भी अनिष्ट अनुबंधित्व तो है तो प्रवृत्ति प्रयोजक क्या होना चाहिए था अनिष्ट अननुबंधी इष्ट साधनत्व ये सीएनओ में रहा नहीं रहा यही सफलत्व का अर्थ था अभी सीएनओ में सफलत्व रहा नहीं रहा किंतु शिष्टाचार विषयत्व तो रहा रह गया तो क्या दोष होगा क्या अभ्यप्ती तो साध्य नहीं रहा हेतु रह गया व्यविचार किस प्रकार की व्यविचार हुआ व्यक्ति के व्यविचार हुआ तो ये जो के व्यविचार हुआ साध्य तो नहीं रहा किंतु हेतु रह गया तो हमको अभी क्या करेगा क्या करना पड़ेगा हेतु को जैसे वहां न रहे उसके लिए विशेषण देना पड़ेगा तो हेतु में विशेषण दे देंगे अविगीत विगित अर्थात तो विरुद्धत्वेन गीत गीत अर्थात कथित विरुद्धत्वेन अर्थात निंदितत्व तो जहां निंदितत्व तो कथित तो हो जाएगा उसको कहा जाएगा विगीत तो अभी ये जो श्यन याग है उसमें हेतु रह जाता है किंतु ये श्यन याग विगीत है और हम अभी दे, दे देंगे कि विगीत शिष्टाचार विषयत्व ये सीएन में रहेगा नहीं रहेगा रह जाएगा हमको क्या चाहिए सियन में हेतु नहीं।, नहीं रहना चाहिए इसलिए क्या विशेषण देंगे अभिजीता तो दे तो देंगे तो सिद्धांत इसलिए कहता है कि टीका में मंग, मतलब रामरुद्री में मंगलाचरण प्रवृत्ति निर्वाहाय बलवद अनिष्ट अनुबंधी इष्ट साधन रूप का सफलत्व एवं तच्च सियन नास्ती एवं इति हेतु तो अगर अभिजित तो पद अभाव हो जाएगा नहीं देंगे हेतु में अगर अभिजित तो पद नहीं देंगे तो व्यतिरिक्त व्य विचार होगा हो जाएगा इसलिए अभिजित तो पद ये देंगे देखिए दिनोकरी में होगा नुबंधी है तो हमको चाहिए बलव अनिष्ट अनुबंधी होना चाहिए तो ये अनुबंधी हो गया इसलिए साध्य नहीं रहेगा उसमें हमको साध्य चाहिए बलवद अनिष्ट अनुबंधी किन्तु से नहीं आएगा बलवद अनिष्ट अनुबंधी हो गया इसलिए साध्य सफलत्व नहीं रहेगा बलवद जैसा कोई कहा कि ये तो भोजन है किंतु इसमें लाल वाला भी डाला है हरा वाला भी डाला है और छोटा छोटा काला वाला भी पीस करके डाला है <laughs> किंतु भूख तो बहुत ज्यादा है अभी तो थोड़ा इसे लेगा नहीं लेगा लेगा बहुत भूखे तो क्या करेगा अनिष्ट अनुबंधी है किंतु मर जाएगा क्या बहुत भूखे तो थोड़ा ले लेगा ये बलवत नहीं है किन्तु उत्कट विषम मिश्रित तो पहनने से बलवत्त हो जाएगा इसलिए बलवत अनिष्ट दिया है अच्छा तो आगे दिनकी में अभिजितत्वम अभिघित शब्द का अर्थ कहेंगे बलवत्ष्ट अनुबंधित्व बलवत अनिष्ट अनुबंधी शिष्टाचार विषयत्व ये शैन में रहेगा बलवत्ष्ट अनुबंधी शिष्टाचार विषयत्व नहीं रहेगा ते तेन अर्थात हेतु में ये विशेषण देने से ते ना, ते तेन अर्थात विशेषण दान न सेना दो सेना में साध्य नहीं रहता है साध्य क्या है प्रवृत्ति का उपयुक्त प्रवृति के लिए जो मतलब प्रयोजक होता है बलवद अनिष्ट अननुबंधी इष्ट साधनूप साध्याभावी न्यन में ये साध्य रहता है साध्य क्या हो रहा है अभी सफलत्व तो का क्या अर्थ कर अनिष्ट अननुबंधी इष्ट साधन तुम ये सेन में है नहीं ये सेन में है नहीं है तो ये साध्य नहीं रहने पर भी हेतु तो तो में हम बलवत्ष्ट अनुबंधित्व दे दिए तो सेन में बलव अनिष्ट अनुबंधी शिष्टाचार विषय तुम सेन में रहेगा बलवत्ष्ट अनुबंधी शिष्टाचार विषय तुम ये भी नहीं रहेगा साध्य भी नहीं रहा हेतु भी नहीं रहा क्या दोष होगा कोई दोष नहीं होगा न बे विचार ये सिद्ध हुआ अभी सिद्धांति का जो मूल अनुमान था क्या मूल अनुमान था मंगलम समाप्ति फलकम क्यों अन्य सफलत्वम अभी इसका जो विशेष्य भाग था ये सिद्ध कर दिया विशेष्य भाग हेतु का विशेष्य भाग को कहा सिद्ध किया हेतु को कहा सिद्ध करना पड़ता है पक्षे में पक्ष क्या है मंगल में विशेष भाग कौन है सफलत्व मंगल में सफलतो को सिद्ध करवा दिया आगे तो ये मुक्तावली में दिया अविघित शिष्टाचार विषयत्व न सफलत्वे सिद्धे अभी मंगल में सफलत्व आ गया ये सिद्ध होने के बाद टीका दिनकरी में कहते हैं सिद्धे अर्थात तो अनुमित सिद्ध कर दिया सिद्धांति ने सिद्ध कर दिया किस उपाय से सिद्ध कर दिया अनुमान से क्या इसलिए कहते हैं अनुमिते आगे मुक्तावली में तत्र तत्र का अर्थ दिनकरी में कहते हैं तत्र का अर्थ मंगल अभी मंगल में क्या सिद्ध हो गया सफल सफलत्व तो अर्थात अभी फल का जिज्ञासा होगी कहते हैं फल जिज्ञासाया फल जिज्ञासायाम फल जिज्ञासायाम दिनोकरी में कहते हैं फल जिज्ञासायाम विशेषतः फल जिज्ञासायाम कोई तो फल है किंतु वह फल क्या है विशेषतः फल जिज्ञासायाम पूर्व पक्ष कहेगा फल तो यहाँ कुछ नहीं कहा गया इतने ही खाली आप कह दिए सफल तो जहां कोई फल नहीं किया गया वहाँ हम क्या कल्पना कर लेंगे अदृष्ट होगा तो अदृष्ट फल हो जाएगा इस प्रकार की पूर्व पक्ष कहने से सिद्धांत कहता है कि नहीं अदृष्ट कल्पना नहीं करेंगे तो पूर्व पक्ष कहता है दिनकी में आ गए अर्थात इतना वाक्य वहाँ है पूर्व पक्ष कहेगा कि विशेष फलों का जिज्ञासा होने से हम अदृष्ट का कल्पना कर लेंगे सिद्धांत कहेगा नहीं करेंगे पूर्व पक्ष कहेगा क्यों नहीं करेंगे गंगा स्नान करने के लिए कहा गया तो वहाँ देखिए ननु कथम तरी गंगा स्नान आदि नाम अदृष्टार्थ अदृष्टार्थकता इतियतः आह कोई विशेष फल गंगा स्नान में नहीं कहा गया और कहते हैं कि वहाँ पुण्य होगा पुण्य अर्थात अदृष्ट होगा तो अदृष्टार्थकता जैसे गंगा स्नान आदि में ग्रहण कर लिया जाता है यहाँ कोई विशेष फल नहीं कहा गया तो अदृष्ट होगा ऐसा क्यों नहीं ले लेते हैं होने से सिद्धांति कहता है मुक्तावली में संभवती दृष्टफलक अदृष्ट कल्पनाया न्यायवात् भट्टवाक्य हैं संभवती दृष्टफल ये मूलतः मतलब जैमिनी महर्षि का है संभवती दृष्टफलक दृष्टफलक क्या समाज कहेंगे फलम यश जहाँ दृष्टम फलम हो सकता है वहां अदृष्ट फल कल्पना या अन्यायत्वात वहाँ अदृष्ट कल्पना नहीं करना है अदृष्ट फल है तो अदृष्ट कल्पना ये नहीं करना है अदृष्ट कल्पना या तो कहते हैं ठीक है, है। दृष्ट फल है तो अदृष्ट का कल्पना नहीं करेंगे यहाँ तो कोई दृष्ट फल नहीं है तो कहते हैं कि ये मंगलाचरण जो करता है उसका बुद्धि में यही रख करके करता है कि हमारा ग्रंथ समाप्त हो जाना चाहिए तो उसका बुद्धि में ये उपस्थित है समाप्ति रूपक फल इसलिए कहा जाता है कि उपस्थित आप अदृष्ट का कल्पना नहीं कर पाएंगे और बुद्धि में समाप्ति रूपक फल उपस्थित है इसलिए समाप्ति रेव फलम कल्प्यते समाप्ति ही यहाँ फल कल्पना कर लेंगे अच्छा आगे दिनकरी में पूर्व पृष्ठा में तथा तत्र, तत्र दृष्ट असंभव न अपूर्व कल्पना इति तत्र अर्थात गंगा स्नान आदि में ऊपर में क्योंकि पूर्व पक्ष कहता था गंगा स्नान में कैसा अदृष्ट कल्पना करते हैं सिद्धांत कहता है कि वहाँ कोई दृष्ट नहीं है तो दृष्ट नहीं है तो इसलिए अदृष्ट कल्पना ये कर लेते हैं ए, जब मई जून महीना आता है तब रोज चले जाते हैं गंगा जी में स्नान करने के लिए क्या अदृष्ट के लिए करते हैं तो अदृष्ट में करते हैं तो इसलिए यहाँ गंगा स्नान अर्थात जो ठंडी का समय करते है अदृष्ट कल्पना ऐसा लेंगे तो जब गर्मी के समय में करेंगे तो अदृष्ट होगा नहीं होगा तो भी होगा तो वो जो बाकी प्रसन्नता होता है वो तो ठीक है दृष्ट पलट तब भी हो तथा तत्र, तत्र था गंगा सना नाद दृष्ट असंभवेन अदृष्ट कल्पना भावः ठीक है अभी फल जहाँ नहीं है वहाँ आप अदृष्ट कल्पना अगर आप निषेध करते हैं तो हम विश्वजित न्याय न स्वर्ग में इष्टम कल्प्यता ये विश्वजित न्यायक है ये देखिए रामरुद्री में विश्वजित न्याय काम्य प्रकरणे काम्य प्रकरण काम्य कर्मों का प्रकरण में विश्वजीता यजेत इति विधिहि श्रूयते तो काम्य प्रकरण पठित तस्य नित्य तो अभाव मीमांस लोग नित्य कर्म का क्या फल मानते हैं कोई फल नहीं है तो ये किंतु तो नित्य कर्म का प्रकरण में नहीं है काम्य कर्म का प्रकरण में है इसलिए ये कोई फल होगा ना न फल नहीं होगा फल होना चाहिए तस्य नित्य तो अभाव तो नित्य होता है तो प्रत्यवाय परिहार फल कल्पना करते हैं किन्तु यह तो नित्य नहीं है इसलिए प्रत्यवाय परिहार फल से अभाव प्रवृत्ति अर्थम किंचित फलम कल्पनीयम नहीं तो यह कर्म व्यर्थ होगा श्रुतो फल अश्रवणात् श्रुति में तो किंतु इस कर्म के लिए कोई फल नहीं कहा गया इसलिए वहां निर्णय किया गया सहस्वर्गत अच्छा स स्वर्ग सर्वान् प्रति अविशिष्टवादी जैमिनी सूत्र प्रणीत कहते हैं स स सा विश्वजिता साध्य स्वर्ग भविमर् के, के द्वारा स्वर्ग ये साध्य होना चाहिए क्यों कि सर्वान्तीशिष्टवाद सर्वान्त अविशिष अर्था सर्वेशाईच्छा विषय सभी का इच्छा विषय तथा विश्वजित यागश्य पुत्रादि फलकत्वे अगर उसका पुत्रादि फल कल्पना कर लेंगे जो अपुत्र आदि अर्थी होगा उसमें प्रवृत्त नहीं होगा तो इसलिए वहाँ कोई विशेष फल नहीं मान करके जो सभी के लिए काम्य है स्वर्ग स्वर्ग अर्थात सुख तो सुख ही वहाँ फल ऐसे कल्पना किया गया तो अभी पूर्व पक्ष कह रहा है कि अगर कोई अदृष्ट हम स्वीकार नहीं करेंगे फल तो विश्वजित न्याय न स्वर्ग एवं इष्ट कल्प्यता विपूर्वपक्ष कहने से सिद्धांति कहता है कि नहीं उपस्थितवाच ग्रंथकार का बुद्धि में उपस्थित है समाप्त होना चाहिए आरब्ध कर्म में निर्विघ्न परिसमारप्यता ग्रंथा प्रवृत्तपुरुष कामना विषय त परिशेषानुमान च प्रवर्तमानस्य उपस्थित आरब्धम कर्म ग्रंथकार जो कर्म आरंभ किए क्या कर्म आरंभ किए हैं ग्रंथरचना में निर्विघ्न परिसमता ग्रंथाद प्रवृत्त पुरुष उसका कामना विषय वो चाहता है कि निर्विघ्न परिसमाप्ति हो तो उसका कामना का विषय क्या हुआ विविघन परिसमाप्ति और परिशेष अनुमान में भी यही निश्चय किया गया कि समाप्ति अन्फलत्व सती तो परिशेष अनुमत प्रवर्तम प्रवर्त से अर्थात ग्रंथकार उसका बुद्धि में उपस्थित ये उपस्थित हैं वन से साम्तिरव कल्प्यते कल्प्यकल्प्य अर्थात तो अनुमियते फल का यह अनुमान किया जा रहा है तो ये अभी ग्रंथ रचना में जो प्रवृत्त हुआ है प्रवृत्त होने से अर्थात आरंभ में वो मंगलाचरण करता है उस समय में उसका बुद्धि में यह ग्रंथ निर्विघन परिसमाप्ति हो यह उपस्थित तो होगा ना विश्वजीत का उपस्थित हो जाएगा वो नहीं होगा वो न्याय है किंतु इसका अभी बुद्धि में उपस्थित है कि समाप्ति होना चाहिए क्योंकि वहां अन्य कोई फल नहीं कहा गया और यह समाप्ति हो जाए ये कोई फल नहीं होगा यह का समाप्ति कोई फल नहीं है यहां ग्रंथ समाप्ति किंतु फल है ये जो विश्वजिता क्यों दिया पूर्व पक्ष कह रहा है कि आपको कोई फल यहां सुनाया नहीं गया अदृष्ट कल्पना करिए करिये सिद्धांत कह गया ना अदृष्ट कल्पना नहीं करेंगे पूर्व पक्ष क्या अदृष्ट अगर नहीं करेंगे विश्वजीत नहीं से स्वर्ग फल कल्पना करिए सिद्धांत कहता है कि बुद्धि में पहले स्वर्ग आएगा ना बुद्धि में पहले समाप्ति आएगा तो कहेंगे ना बुद्धि में स्वर्ग आने का जरूरत नहीं वो तो निर्णय किया गया शास्त्र में वो होना चाहिए, नहीं। से तो नहीं चाहिए। ना ना विश्वजीत एक न्याय है विश्वजीत न्याय ने दिया न, न, तो है ना ऊपर देखिए ना विश्वजीत न्यायात स्वर्ग है वो एक न्याय है हा अर्थात काम्य प्रकरण अर्था तो में कोई भी कर्म है अगर फल नहीं सुनाया गया तो वहां स्वर्ग मानेंगे वो न्याय है अच्छा तो ठीक है कल्प्यते कल्प्यते अर्थात तो अनुमीयते अर्थात तो मंगल करने मंगलाचरण करने से समाप्ति होगा ये कल्पना किया जाता है अनना च मंगल से समाप्ति हेतुत्व अनुमान एवं प्रमाणम मंगल समाप्ति का हेतु है हे, इसमें अनुमान ही प्रमाण है जो कि सिद्धांति दिया है न्यायिक दिया है तो बाकी मीमांसक वाले कहेंगे इसमें श्रुति प्रमाण है कहते श्रुति प्रमाण होने के लिए आपको ऐसे श्रुति होना चाहिए कहते श्रुति तो ऐसे दिखता नहीं क्या श्रुति होना चाहिए यहाँ दो नंबर टिप्पणी में दिया समाप्ति कामो मंगलम आचरित इस प्रकार की श्रुति दिनकरी में कहते हैं न तो शिष्टाचार अनुमिता श्रुति शिष्टाचार से अनुमित होती है श्रुति वो श्रुति प्रमाण है कहते शिष्टाचार से श्रुति अनुमित नहीं होगी क्यों इधानीम आनुपूर्वी विशेष निर्णय तस्या नशा अबोधकवादिता अभी जो श्रुति दिख रही है उसमें आनुपूर्वी विशेष निर्णय अभावेन अर्थात तो वो श्रुति अंश ऐसा नहीं दिख रहा है श्रुति में कहीं मिल सकता है समाप्ति कामों कहीं एक जगह में पद मिल सकता है मिल सकता है और अन्यत्र कहीं मिल सकता है मंगलम कहीं मिल सकता है आचरित क्योंकि श्रुति में ही सब है कहते आनुपूर्वी मन तो होना चाहिए तो ऐसा श्रुति नहीं मिल रहा है नहीं मिलने से ये जो समाप्ति कामों मंगल में आचार्य थे ये बोध तो नहीं होगा क्योंकि ऐसा श्रुति मिलता नहीं नहीं मिलने से मंगल और समाप्ति का कारण ये तो अनुमान से ही निर्णय होता है ये श्रुति नहीं है ऐसे न्यायिक लोग कहते हैं अनुपूर्वी अर्थात पूर्व अनु पूर्व पश्चात अर्थात इस पद के बाद इस पद नहीं तो कहीं समाप्ति कामों मिलेगा कहीं मंगलों मिलेगा और कहीं आचरित तो अन्य अन्य मिलेगा ये सब क्रमों में नहीं है तो हम ये पदों को ला करके जोड़ करके वाक्य बना करके कहते हैं यही श्रुति है जो मंगलाचरण करने के लिए प्रयोजक बनेगा कहते इस प्रकार नहीं है अनुपूर्वी अर्थात एक के बाद एक पद क्रम से मिलना चाहिए ठीक है करचार्य केशव वातराय सूत्रभाष्यतौ वंदे भगवत ईश्वर मूर्तिभागि व्योम वजिमा मूर्त ओ श शांति